अब तो यही होगा कि अगर हम तुम्हें दुनिया से उठा लें, तब भी हम इनसे बदला लेने वाले हैं।